स्वामी दयानंद जी ने सभी वेद मंत्रों का भाष्य करने से पहले बहुत बड़ी लंबी भूमिका रिखी इसके नमूना का पत्र बनाया गया इसकी कुछ पृष्ठभूमि में बता दिया रहा वो कार्य अभी भी नहीं किया है इसमें कौन से मंत्र कैसे आते हैं तो इसकी पृष्ठभूमि में ये बात पहले हमको समझ लेनी चाहिए कि ऋषि का जो दृष्टिकोण था इसमें तीन प्रकार के अर्थ स्वामी जी ने किए हैं आध्यात्मिक आधिभौतिक प्राधिदेवी स्वामी जी ने इसकी भूमिका में लिखा है और इसका एक नमूने का पत्र भी बनाया तीन ऋग्वेद का प्रथम मंडल का तीन सुख्त का लेकर इसी भाषा में बनाया दूसरी भाषा में बनाया इसका एक छपवाया इसका विरोध भी हुआ कलकत्ता के अंदर श्राम स्वामी जी ने इसका विरोध किया इसकी विरोध के अंदर जवाब देने में भ्रांति निवारण पुस्तक स्वामी ने लिखी कि अग्निशब्द का अर्थ ईश्वरवाचक ही होता है ऐसा स्वामी जी ने भी लिखा वो बोला कि नहीं ये अग्निशब्द भौतिक ही अर्धभ भौतिक हो तो ये पृष्ठभूमि इसकी भूमिका ने की स्वामी जी ने लिखा है कि मैंने ये आर्या विनय आध्यात्मिक अर्थ के लिए लिखा हुआ है ये इसके अंदर और मुझे जिसको तीनों अर्थ देखना हो और अर्थ देखना हो आधिभौतिक आधिदेविक और मेरे वेदभाष्य में देखें इसकी भूमिका में लिखा हुआ है आप लोग पढ़ेंगे इसके अंदर तो ये आर्या विनय के अंदर आध्यात्मिक अर्थ लिया गया है और आध्यात्मिक अर्थ आचार्य जी ने बड़ा सुंदर कर दिया है मुझे भी सुनने में आनंद आया लेकिन मैं आधिभौतिक अर्थ कर दूँ आपको कुछ ना किया है चार कोण किया है रस से भरी हुई किया है और पूर्ण आयु देने वाली क्या है देखे इतनी शब्द अब, एक शब्द है चतुष्ठ कोण वाली पहला शब्द चतुष्ट लिखा है दूसरी बात है कि इसके अंदर ये नाभि है और नाभि के अंदर जो रस भी भरा हुआ है और ये नाभि तो ये जो नाभि है अपनी आज का मॉडर्न मेडिकल साइंस ये कह रहा है कि इसके अंदर कुछ नहीं लेकिन आयुर्वेद के ग्रंथों के अंदर नाभि शब्द एक शब्द और गया है। में दिया है कई ऐसी चर्चा हो रही ऐसे नाभि शब्द भी चर्चास्पद है मेडिकल साइंस की दृष्टि से आयुर्वेद की दृष्टि को नाभी को भी आयुर्वेद के अंदर चरक के अंदर कई शब्द के अंदर प्रयोग किया गया है लेकिन इन नाभी से जहां तक हम सोचते हैं शारीरिक दृष्टि है केवल शारीरिक दृष्टि तो माता के गर्भ के अंदर जब बच्चा होता है तो इसके अंदर हमें सबको माता के गर्भ के अंदर जब हम थे तो इसके अंदर ये जो नाभि हमारी इसके साथ एक नाल लगा हुआ था और ये नाल माता के गर्भाशय के अंदर एक टुकड़ा होता है जिसको अपरा कहते हैं, प्लेसेंटा इंग्लिश के अंदर इसके साथ लगा हुआ था उसी के अंदर से माता जो आहार लेती है जो कुछ कार्य करती है उस आहार का पोषण इसी अपरा में आता है उसी अपरा से जो रस मिलता है वो नाभी नाली से जाकर बच्चे को पोषण मिलता है वो जो अर्थ किया जाए इसका वो तो बच्चे के अंदर ये स्थिति होती है। बिल्कुल ठीक लगता है पर एक शब्द इसके तो अंदर बैठता नहीं यदि इसके अंदर आगे आएगा ना कंपन होगा द्वेश होगा देशों का तो मानसिक क्षोभ होगा मानसिक क्षोभ होगा तो अपरा गिर जाएगी अपरा गिर जाएगी तो पूर्णायु नहीं मिलेगी देखो पूर्णायु शब्द मिला है इसके साथ जुड़ेगा एक के साथ दूसरा शब्द जुड़ता है यदि यदि नाभि है नाभि से हर्ष मिल रहा है इसके अंदर कंपन होगा कंपन होगा तो शारीरिक होगा शारीरिक होगा तो अपरा गिर जाएगी तो पूर्णायु नहीं मिलेगी पूर्णायु मिलने के लिए न इसके अंदर कंपन होना चाहिए और न द्वेष भी होना चाहिए द्वेश होगा तो मानसिक क्षोभ होगा मानसिक छोभ से भी अपरागीर जाएगी तो पूर्णायु नहीं होगी तो बीच में ही मर जाएगा गर्भ में ही मर जाएगा ये एक अर्थ होता है, है सोचे हम ये सोचने जैसा अर्थ है तो ऐसे भी एक अर्थ हो सकता है कि इस नाभि से इसका जो रूप बना गया है तो शारीरिक विधो की दृष्टि से अभी कुछ नहीं मिल रहा है इस नाभि के अंदर हाँ एक बात मिल रही ग्रामीण जनता के अंदर नाभी के बारे में किसी को पेट में बहुत दर्द होता है भूख मर जाती है कभी किसी को अतिशार हो जाता है तो पेचोटी बोलते हैं गुजराती में जिसको मसलते हैं हमारे यहाँ एक माताजी थी गुलाब देवी जी वो ये क्रिया करती थी कईयों को ये क्रिया से मिटा देती थी कि इसको पेट में दर्द हो रहा है लेकिन इसको नाभिक खिसक ना कहते हैं तो नाभी खिसक जाने से ये दर्द होता है तो नाभि को ठीक करते हैं ये नाभि के बारे में भी एक शब्द आता है कुछ ऐसा लेकिन एक बात आ गई चतुष्कोण वाली ये छुट जाती है इसके अंदर इसके अंदर देखे स्वामी जी ने बहुत अच्छा ये ऋषि थे स्वामी मैं तो इसको आप तो मानता हूँ स्वामीद्यान जी को स्वामी विधान पाँच हजार वर्ष के अंदर किसी ऐसा पुरुष तो मैंने नहीं देखा है मैंने जो कुछ अभी तक मैंने जो स्वाद्या किया के अंदर इसके एक एक शब्दों को हम देखे तो इसके ये हृदय से निकले हुए नहीं ईश्वर की वाणी से जब निकलते हैं करते समाधि है, में चले जाते तो ये जो आप वचन निकलता है तो इसके पीछे लगा दिया उसने हे परमात्मा तू द्वेष रहित जब हम बन जाए तो कब बनेंगे परमात्मा के सान्निध्य में जाएंगे तब बनेंगे उसके अंदर हृदय के अंदर तो चार कोने अभी चार कपाटी का, का है चार वाल है हृदय के अंदर और इनसे ही सारा शरीर का पोषण मिलता है और प्राणवायु उसी से मिलता है आचार्य ने प्राणवायु के ऊपर बहुत अच्छा सुंदर व्याख्या दी उसी से हमको ऑक्सीजन मिलता है ब्लड के अंदर हो जाता है चार वाल होते हैं हृदय के तो ये चार कोने वाली जन्म के बाद हो जाएगा बच्चे का जब जन्म हो जाता है इसके बाद ये नाभी हृदय का स्थान ले लेती है और हृदय से ही रक्त का परिभ्रमण होता रहता है जैसे नाभी को बच्चा जब गर्भ में होता है तब गर्भ के अंदर गर्भ की स्थिति के अंदर इसको नाभि से ही पोषण मिलता है और फिर जन्म के बाद चार कोने वाली नाभि जो रदी होती है, उसी से इसको पोषण मिलता है इसका अर्थ ये आदि से देखा जाए तो ये अर्थ हो सकता है ने तो, तो निश्चित यहाँ बोली इसमें चार कोने वाली हृदय जो जो आधुनिक वैज्ञानिक मानते हैं वो हृदय तो किया थोड़ा सा ऊंचा बोली जो विज्ञान हृदय मानता है वो हृदय से तात्पर है या दूसरा हृदय जहाँ पे आत्मा का निवास स्थल है आत्मा के आत्मा का निवास स्थल दूसरा हृदय जी हृदय भी दो तरह के माने जा रहे हैं जी एक हृदय तो ये रक्त वाला है जो लेता जो छोड़ता है। है। दूसरा जो स्वामी दयानंद ने जैसे कहा ओ, कि चर्चास्पद ही है। आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं इनसे मेरा समझ नहीं जाता अभी जो मैं समझा रहा हूँ मैं आयुर्वेद इसका इसका भी जवाब है मेरे पास लेकिन वो तो लंबा चूड़ा होगा ये सबका समाधान आपका लंबा आपका समय होगा आपका भी समय होगा वहाँ भी समय ये और ये जो हृदय है ना हृदय में नहीं है आत्मा कर स्थान ऐसा भी मानता है मस्तिष्क में भी मानता है वो मस्तिष्क भी मानता है कार्यालय बताया ना अभी मस्तिष्क कार्यालय हृदय है, यहाँ और हृदय के और हृदय का जो स्थान है ना हृदय मांस का पिंड है इसी में नहीं इसके बीच में कुछ जगह है वहां हृदय का स्थान मान रहे मान रहे ऐसा भी एक मान्यता है ऐसी मान्यता वो और चर्चापद विषय तो है सुश्रुत में भी लिखा है रात को सो जाता है ये होता है मैंने कहा तो आपको आयुर्वेद दृष्टि और तो लंबा विषय है आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं ये तो कई विद्वानों की चर्चा का विषय भी है। अच्छा है प्रश्न प्रश्न अच्छा है जानना भी चाहिए इसके ऊपर बड़ा विवाह है इसके अंदर यह भी मानते यहाँ भी मानते और हृदय के अंदर नहीं है हृदय तो मांस का पिंड है और इसके अंदर एक कोने से जगह होती है हृदय और फुफ्फूस के बीच में ऐसे मान्यता है उसके ऊपर विद्वानों ने बहुत लिखा है आते रहते पत्रिकाओं में लेख लिखते ऐसे भी लिख रहा है कि खाली जगह है वही आत्मा, करता ने, वहां आत्मा है। का स्थान है वहाँ जीवात्मा और परमात्मा बर्बाद है ऐसा भी कहा गया है जो कुछ भी ज्ञान का, का, का केंद्र कैसे होगा ज्ञान का केंद्र कैसे होगा ज्ञान का केंद्र कैसे ये हृदय वो हृदय से आप जो ले रहे हैं इसको भी हृदय माना वो ज्ञान का केंद्र हो गया वो इसका जो यहाँ है ना स्थान इधर है कार्यालय इधर अभी, अभी बताया ने अभी आचार्य काम वहां करता है बारह दोड़िया नाड़ी उसके लगी हुई है मस्तिष्क के अंदर ब्रेन के अंदर वो काम करती है वो ग्रहण वहां होता है ज्ञान होता है एक जगह नहीं होता ये तो अभी बताया आध्यात् करता वो दिया और समय आपका भी हो रहा है ठीक है